ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस तृतीय खंड में जो प्रथम शरीर रूप अत्ता है उनके सामने परमेश्वर ने अन्न प्रकट किया अन्न ने जो अत्ता विराड हैं उनके अभिप्राय को जाना कि ये मुझे खाना चाहते हैं यानी मारना चाहते हैं मेरी मृत्यु के तरह मृत्यु है इसलिए वहां से दूर भागना प्रारंभ किया तो बताया गया कि प्रथम शरीरी ने वाघ इन्द्रियादि का जो व्यापार है वदनादि रूप उससे अन्न का ग्रहण करने की इच्छा की लेकिन उसे वे प्राप्त नहीं कर पाए अन्न का ग्रहण नहीं कर पाए यदि उन इंद्रियों के व्यापार से अन्न ग्रहण करने में मूल पुरुष समर्थ होते तो उनके कार्य रूप हम भी आज वदनादि व्यापार से ही अन्न का ग्रहण करके शांत तो हो जाते तृप्त तो हो जाते लेकिन ऐसा नहीं होता है इसलिए निश्चित किया जाता है कि हमारे कारणभूत मूल पुरुष में भी ऐसा ही हुआ है अंतिम में अपान वृत्ति मत प्राण के व्यापार से उन्होंने अपने अन्न का ग्रहण कर लिया और तृप्त हो गए इस बात को स्पष्ट करते हुए श्रुति ये कहती है कि इसीलिए अपान वृत्तिमत प्राण को अन्न का ग्रह कहा जाता है अन्न से ग्रह ग्रह में ग्रह शब्द का अर्थ है कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय होने से ग्राहक तो अन्न ग्राहक कहा जाता है वृत्तिमत क्या अपान वृत्तिमत प्राण को इसे श्रुत्यंतर में जो बताया गया है प्राण ही अन्न ग्रह है करके इससे भी स्पष्ट करने के लिए वाक्य है अन्नायुर वेश वा यद वायु तो यद वायु यानि जो यह अपान प्राण वायु है वही अन्नायु है यानी अन्न बंधन है अन्न जीवन है का मतलब कार्यक्रम संघात के स्थिति का हेतु है इसे बृहदारण्यक सूती ने भी शब्दांतर से कहा है अन्नम दाम इत्यादि से वहां दाम शब्द का अर्थ बंधन होता है अरबंधन बंधन का अर्थ है आश्रय निमित्त स्थिति का हेतु इस प्रकार दशम कंडिका तक के ग्रंथ का हम लोग विचार कर चुके हैं ग्यारहवीं कंडिका के अवतरण टीका को देखिए ऐसे ग्यारहवीं कंडिका के भाष्य की अवतरण टीका है वो और स एवं इत्यादि भाष्य है ग्यारवी कंडिका का अवतरण भाष्य इसलिए इस टीका को कहा जाएगा ग्यारहवीं कंडिका के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका एवं भोगाधिकरण भूताना से लेकर के तदव्याचे स एवं इति यहां तक का टीका ग्रंथ है स एवं इत्यादि ग्यारहवीं कंडिका के अवतरण भाष्य का अवतरण ग्रंथ इसमें कई एक षष्ट्यंत पद है उनका अन्वय सृष्टिम अभिधाय के साथ है कितने हैं श्रेष्ठ अंत जो विशेष्य के वाचक हैं कई एक जो है विशेषण के वाचक हैं लेकिन विशेष्य के वाचक कितने हैं सात है कि छह हैं सात कौन कौन है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ छे हो गए हैं हाँ? तो है। तो तो तो हाँ भोग भोग एक है एक अधिदेव भोग है एक अध्यात्म भोग है या अध्यात्म में भी दो दो भोग हो जाएंगे एक खान भोजन रूप भोग और एक शब्दादि विषय ग्रहण रूप भोग वो भोग शब्द से एक करेंगे सामान्य रूप से भोग तो छे और बाकी विशेषण के वाचक है श्रेष्ठ्यंत पद तो पहला श्रेष्ठंत विशेष्य का वाचक पद है लोका नाम और लोका नाम का विशेषण है भोगाधिकरण भूता नाम लोका नाम सृष्टि अभिधाय तो भोगाधिकरण भूत जो लोक हैं भोग के अधिकरण यानी आश्रय रूप जो लोक हैं वे कौन हैं अंभ मरीचीर मर आप ये शुरू में जो बताए गए लोक हैं उन्हीं अपने किए हुए कर्मों का फलोपभोग करता है न जीवात्मा तत्त लोक निवासी कार्यक्रम संघात को प्राप्त करके इसलिए भोगधिकरण भूता नाम लोका नाम से लेना वो अंभ मरीची इत्यादि से बताए गए चार लोक और समष्टि वेष्टि शरीरस्य का विशेषण है भोग आयतन तो भोग का आयतन कहा जाता है जिसमें रह करके जीवात्मा अपने पूर्वकृत वर्तमान में प्रारब्ध बन करके आए हुए कर्मों का फल अनुभव करता है जिस, जिस शरीर में रह करके उस शरीर को कहा जाएगा भोगायतन भोग का अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग तो सुख का अनुभव या दुख का अनुभव भोग कहलाएगा और वह सुखानुभव या दुखानुभव जीवात्मा जिस शरीर में रह करके करता है उस शरीर को कहा जाता है भोगायतन उन शरीरों के दो प्रकार हैं समष्टि शरीर वेष्टि शरीर तो समष्टि शरीर में रह करके भोग ने सुख दुख का अनुभव करने वाले हैं जिनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है हिरण्यगर्भ को ईश्वर कोटि में भी और जीव कोटि में भी लिया जाता है ना। हिरण्यगर्भ का वाच्यार्थ वह जीव है और वो कुछ समय के लिए और बाकी तत्पद का वाच्यार्थ भी बन जाता है समष्टि जीव वेष्टि जीव तो समष्टि जीव है हिरण्यगर्भ उनका भोगायतन है समष्टि शरीर वेष्टि जीव है मनुष्य शरीर आदि में तादात अभिमान करने वाले और उनका भोगायतन हो जाएगा मनुष्य शरीर आदि वेष्टि शरीर और ये जो भोगायतन रूप समी वेष्टि शरीर है उसकी सृष्टिम अभिधाय समिवेष्टि शरीर शरीरस्य सृष्टिम अभिधाय अभिधाय का अर्थ होता है उक्तवा, उक्तवाने बता करके और किसकी सृष्टि बताई है? दो सृष्टि बताई गई एक तो भोगाधिकरणभूत लोकों की सृष्टि और भोगयतन शरीर की सृष्टि और तीसरी सृष्टि है भोगोपकरणों की सृष्टि भोगोपकरण है वागादि तो वागादि जो सम समेटि शरीर में उपकरण है और समष्टि शरीर में उपकरण है समष्टि वागादि इसलिए यहां पर लिखते हैं वागादी वागादिनाम समि शरीर लोकपाल और वेष्टि शरीरे करण अधिष्ठातृत्व च स्थिता नाम देवता नाम। तो पहले ये भोगोपकरण नाम नाम इतना ही ले लीजिए भोगोपकरण सृष्टिम अभिधा उसके साथ अन्वय करिए भोगोपकरण है, भोगो है वागादी और उनके अनुग्राहक देवता वागादी भोगोपकरणों के इंद्रियों के अनुग्राहक देवता के दो प्रकार बताए जा रहे हैं समष्टि शरीरे लोकपालत्व न स्थिता नाम ऐसा अन्वय करिए तो समी शरीर में भी देवता स्थित है वेष्टि शरीर में भी देवता स्थित है समष्टि शरीर में देवता हैं लोकपाल के रूप में अवस्थित अग्न देवता अंब मर इत्यादि से बताए गए जो लो, लोक हैं उनके संरक्षक के रूप में विद्यमान है और वेष्टि शरीर कर्ण अधिष्ठातृत्व स्थितान देवता नाम अवेष्टि शरीर में कर्ण शब्दित वागादियों के अधिष्ठाता यानी अनुग्राहक प्रेरकों के रूप में ये अग्नियादि देवता अंश रूप से विद्यमान है इसलिए कहते हैं वे शरीरे अधिकरण उप वेष्टि शरीरे करण अधिष्ठातृत्व स्थित देवता तो ये हो गई चार की सृष्टि अभी तक आगे कहते हैं भोगे प्रेरकयो हो प्रेरको पिपासयो हो सृष्टिम अभिधाय ऐसा नहीं करिए तो अषनाया पिपाशयोह सृष्टिम अभिधाय तो अषनाया पिपासा की भी सृष्टि बताई वे अस्ना पिपासा कैसे हैं तो कहते हैं भोगे प्रेरकयो हो भोग में प्रेरक है ये अषनाया पिपासा भूख प्यास लगती है तभी और भूख प्यास से उपलक्षित तो अन्य इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा उत्पन्न होती है तभी तत्त इंद्रियों में प्रवृत्ति होती है इसलिए अष्टाया पिपाशा तत् अर्थभूत जो तृष्णा एवं काम है इन्हें माना गया प्रेरक और उनकी भी सृष्टि बता करके ये पांचवा पदार्थ हो गया और आगे हैं तत्युक्त कर शब्दी विषयग्रहण वृत्तिमतनिष्ठान्रहणलक्षण आत्मनः संसारिव याने से सृष्टि अभिधा उसके साथ अन्वय करिए तो ये जो तत्प्रयुक्त यानी अष्टाया पिपासा प्रयुक्त जो करणनिष्ठ शब्दादि विषय ग्रहण रूप भोग है श्रोत्रादि इंद्रिय रूप जो करण उनका व्यापार है शब्दादि ग्रहण रूप और यही भोग है शब्दादि ग्रहण रूप भोग वो है श्रोत्रादि इंद्रिय निष्ठ तंद्रिय का जो व्यापार वह तत्तद इंद्रिय निष्ठ होगा उसे यहां पर कहा जा रहा है अष्नाया पिपासा प्रयुक्त करण निष्ठ भोग शब्द से शब्दादि विषय ग्रहण रूप भोग शब्द से तत्द इंद्रिय व्यापार को कहा जा रहा है और अपान वृत्तिमत प्राण निष्ठ अन्नपान ग्रहण लक्षणस्य च भोगस्य तो अपन वृत्ति वाले प्राण में जो अन्नपान ग्रहण रूप भोग रह रहा है उसकी भी सृष्टिम अभिधायक सृष्टि बता करके तो कहा कि इन सब की सृष्टि क्यों बताई गई है छ की कहो तो या सात की कहो भोग के दो प्रकार करोगे तो सात में तो एक प्रकार करोगे तो छे तो इन छे की सृष्टि बताने का उद्देश्य क्या था वेद का तो उद्देश्य बताया आत्मन संसारित्व सिद्धियम इस उद्देश्य से बनाई है सृष्टि आत्मन यानि जीवात्म आत्मा स्वतः तो असंसारी है उसमें ये भूप्यासादि रूप जो संसार है वह इन्हीं सब उपाधियों से प्रयुक्त है इसलिए कहते हैं स्वतः असंसारी आत्मा में संसारित्व की सिद्धि के लिए इन लोकादियों की सृष्टि को बताया गया अभी तक अभिधाया ने इससे ये निश्चित हुआ जीवात्मा संसारी है लेकिन उसका संसारी तो स्वतः नहीं ये उपाधि निमित्त तक है अब अब क्या करने जा रहे हैं जा, करने जा रहे हैं तो कहते है इदानी संसारिणम भोक्तारम दर्शयितुम दर्शयितुं इति स्रष्टुश दर्शयुंस ईषत वाक्यव्याच एवमिति तो अब भोक्ता को बताना है संसारी को तो इदानी संसारीण भोक्ता दर्शय संसारी रूप भोक्ता को बताने के लिए स ईक्षत इत्यादि वाक्य है ये भोक्ता को बताता है और किसको बताता है तो कहते हैं ईश्वरस्य से विचारंच दर्शय तो ईश्वर के विचार को दिखाने के लिए भी यह वाक्य है इति वाक्यम यह वाक्य का मतलब होगा स ईक्षत इत्यादि वाक्य ग्यारहवीं कंडिकात्मक इससे संसारी भोक्ता को दिखाना है और ईश्वर के विचार को दिखाना है इसीलिए यह वाक्य प्रारंभ हो रहा है और तदव्याच ने इस ग्यारहवीं रूप वाक्य की व्याख्या स एवं इत्यादि से भगवान भाष्यकार करते हैं अब आगे हैं भाष्य मूल कंडिका को देखिए पहले स ईक्षत कथन नु मदरिते सदिति कतरेणा कतरेणा इति यदि वाचा यदि अभिणी यदि यदि श्रोत्रेण स्पृष यदि यदि मनसा ध्यात यनेभ्यपानत यदि शिष्णेन विसृष्ट अथ को इति तो स ईक्षत स ईक्षत ऐसे तीन बार आया है मतलब तो ईश्वर के तीन ईक्षण यहां पर बताए गए हैं सशब्द का अर्थ ईश्वर ही है जिन्होंने लोकादि की सृष्टि की उन्हीं को यहां पर सशब्द से ग्रहण करना है और ईक्ष में आड़ा भाव छांदस है आजादी धातु होने से आड़ा जा नाम से आटागम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ वो वेद में विकल्प से होता है कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है क्योंकि पाणिनी जी कहते हैं वेद छंदसी दृष्टानुविधि वेद में तो जो प्रयोग हो चुका है अनादि काल से वही शुद्ध प्रयोग है उसकी सिद्धि जिससे होगी ऐसे पौरुषे व्याकरणादि शास्त्र में के नियम बनाने होंगे न कि पौरुषे नियम के अधीन वेद को गुथना होगा ऐसा नहीं है लोक में ई क्षत का अर्थ निकलेगा ऐ लोक में तो वृद्धि हो जाएगी ना तो क्षत यानी उस लोकादि सृष्टा परमेश्वर ने ईक्षण किया विचार किया क्या विचार किया तो कथम यानी केन न प्रकार नु याने वितर्कयन वितर्क करते हुए कैसा भी तर्क तो कथम यानी कन प्रकार इद्रीते इति तो इदम् इदे मैं सृष्ट लोकादि जो जगत है यह मेरे बिना कैसे रह सकता है कन प्रकार सैत शात ये अस धातु का रूप है ना और अस धातु होता है सत्य में भू का जो अर्थ है उसी अर्थ में तो शात का अर्थ है इसकी विद्यमानता कैसे होगी मेरे बिना का मतलब जगत का अधिष्ठान जो मैं हूं उस मेरे बिना ये कैसे स्थित रह सकता है आत्मलाभ कैसे प्राप्त कर सकता है मेरे में कल्पित होने से नहीं कर सकता इसलिए मुझे इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा इसलिए क्या किया कि जगत की स्थिति काल में जगत की विद्यमानता के लिए परमेश्वर ने निश्चय किया कि मुझे इसके अंदर प्रवेश करना है समष्टिवेष्टि कार्यक्रम संघात के अंदर प्रवेश करना है ये निश्चय परमेश्वर ने किया और ये निश्चय किया कि मैं किस द्वार से जाऊं इसके अंदर तो स ईक्षत दूसरे ईक्षण वाक्य का विषय बताया जा रहा है कि कतरे न प्रपद्या तो उस परमेश्वर ने फिर ईक्षण किया यानी चिंतन किया विचार किया कि इस शरीर में वेस्टी शरीर में मुझे प्रविष्ट प्रविष्ट होना है तो ये दो में से एक का निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय होता है ना वो डतर डतर प्रत्यय हुआ है डतर डतरच और डतमच प्रत्यय होते हैं ना तो यहां डतरच प्रत्यय है किम शब्द से तो दो में से किसी एक का निर्धारण करने के लिए डतरच प्रत्यय होने के बाद किम शब्द के टी का लोप हो गया है किम शब्द की टी कौन सी है यहां टी का मतलब चाय नहीं समझना टी का मतलब अचो आदि टी सूत्र से शब्द के अंतिम अच्छ से आगे जितने भी हल हैं उन सबको मिलकर के टी संज्ञा होती है तो किम ये शब्द है एक ही अच्छ है इसलिए ई और मिलकर के इम की हो जाएगी टी संज्ञा उसका लोप होता है डीत प्रत्यय पर में ना डीत प्रत्यय परे रहते लोप होगा डी तीचे सूत्र से तो बचे तो और डतरस दत, प्रत्यय में ड की ईत संज्ञा होकर के लोप हो गया स की ईत संज्ञा होकर के लोप हुआ तो तर बचा है क हल है वो अर अर बचा है ना अतरत इतना बचा है डतरस था तो अतर बचा अतर बचा है क मिलेगा अ में तो कतर बन जाएगा तृतीय का एक क्वेश्चन है कतर तो दो में से किस एक द्वार से मैं प्रवेश हो जाऊं दो द्वार हैं एक प्रपद है और एक मूर्धा है प्रपद कहते हैं पैर के अंगूठे के अग्रभाग को वहां से कहा जाता है प्राण का प्रवेश होता है तो प्राण तो परमेश्वर के प्रतिनिधि है ना और वो जिस भाग इससे जाएंगे उसी इससे परमेश्वर भी जाएंगे तो सामान्य में और प्रतिनिधि में और मूल में क्या अंतर हो जाएगा इसलिए आगे बताया जाएगा कि वह प्रपद से प्रविष्ट न हो करके मूर्धा का भेदन करके प्रविष्ट हो गए मूर्धा से या गया आएगा तो अभी तो ये ईक्षण किया कि इन दो द्वारों में से किस द्वार से मैं इस शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं प्रवेश करूं इत्याकारक ये दूसरा विचार किया परमेश्वर ने फिर कहते स ईक्षत परमेश्वर ने फिर तीसरा ईक्षण किया क्या है वो तो कहते यदि यानी परमेश्वर को इस संघात में प्रविष्ट होने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि यदि स यदि वाचा अभिव्यहृतम कहते मेरे बिना ही चेतन जो मैं हू तो उस मेरे बिना ही संघात अंत वाक स्वयं भी संघात रूप है वह अभिव्याहरण यानी उच्चारण रूप व्यापार कर लेगी यदि चेतन के चेतन जो मैं हूँ मेरे बिना ही कार्यक्रम संघात पूरा का पूरा है जड़ और जड़ में चेतन के बिना ही यदि प्रवृत्ति होगी तो फिर चेतन का प्रयोजनी इस संसार में क्या रहा और वो प्रवृत्ति हो भी जाए तो यह माना जाता है संघातस्य परार्थत्वात संघात परार्थ होता है ने अपने प्रयोजन के लिए संघात में प्रवृत्ति नहीं होती पंखा चल रहा है तो पंखे को गर्मी लग रही है तो ठंडक पाने के लिए वो नहीं चल रहा है आपको गर्मी लग रही है आपको ठंडी हवा पहुंचाने के लिए पंखा चल रहा है आपकी गर्मी को दूर करना पंखे के चलने का प्रयोजन है ये ट्यूब बिजली प्रकाश दे रही है वो उसे कुछ दिख नहीं रहा है ट्यूब को इसलिए वो प्रकाश दे रही है ऐसा नहीं उसको तो दिखना ना दिखना एक जैसा है जड़ है लेकिन उसमें प्रकाश यदि ना हो अंधेरा हो तो हम नहीं पढ़ पाएंगे वेदांत ग्रंथ तो इसके लिए हमारे लिए ये सब जितने भी रूप पदार्थ हैं, उनमें भ्रमण पंखे में ट्यूब में प्रकाशन आदि व्यापार हो रहे हैं वे सब के सब व्यापार उनसे अतिरिक्त जो हम चेतन है उनके लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है वो व्यापार उनका सार्थक है हम हमें सुख पहुंचा करके पहुंचाना उस व्यापार का फल हुआ ऐसे कार्यक्रम संघात भी पंखा आदि के तरह होने से उनमें जो प्रवृत्ति हो रही है वो निष्फल प्रवृत्ति हो जाएगी यदि कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति के फल का भोक्ता नहीं होगा चेतन तो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति हो जाएगी ना वो यहां पर विचार बता रहे हैं परमेश्वर का तीसरा कि यदि वाचा अभिव्यहित यदि वाघ इंद्रिय से ही वदन रूप व्यापार हो जाए यदि यानी चेतन की प्रेरणा के बिना ही इस शरीर में प्रेरक चेतन न हो तब भी और यदि प्राणी न अभिप्राणितम तो प्राण से प्राणन रूप व्यापार हो जाए यानी प्राण शब्दों से लेना यहां पर घ्राण बाह्य इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है ना वाक उसके बाद में आगे आता है प्राण के बाद चक्षु पूर्व में आया वाक तो एक संदित न्याय होता है नंदंश प्रतित न्याय मालूम है ना मालूम है कि नहीं हम्म तो पूर्व में भी बाह्य इंद्रिय है पूर्व वाक्य भी बाह्य इंद्रिय के व्यापार की चर्चा कर रहा है। उत्तर वाला जो वाक्य है यदि चक्षुषा दृष्टम ये भी बाह्य इंद्रिय के चक्षरूप बाह्य इंद्रिय के दर्शन रूप व्यापार की चर्चा कर रहा है। और बीच में आया हुआ जो वाक्य है यदि प्राणे न प्राण का मुख्य प्राण के व्यापार को बताएगा यदि तो प्राण तो करण कोटि में इन बाह्य इंद्रिय कोटि में नहीं है ना इंद्रिय ही नहीं है वो प्राण को इंद्रिय नहीं कहा जाता है ना तो अप्रकृत हो जाएगा ना और बीच में ये दो इंद्रिय के व्यापार को बताने वाले वाक्य के बीच में आया हुआ जो प्राण शब्द वह भी इंद्रिय को ही बताएगा वो कौन सा इंद्रिय घ्राण इंद्रिय इसलिए यहां प्राण यदि प्राण अभिप्राणितम का में प्राण शब्द का अर्थ है घ्राण और घ्राण का और अभिप्राणितम से लेना पड़ेगा घ्राण इंद्रिय का व्यापार आ घृणन रूप आजिघ्रीतम यह अभिप्राणीतम का अर्थ निकलेगा आज जि, आजिजिघ्रीतम यानी सुधि तो प्राण से ही सूंगना होगा घ्राण इंद्रिय के व्यापार से ही बिना चेतन की प्रेरणा से घ्राण इंद्रिय अकेला ही अपना घ्राणन रूप व्यापार करेगा तो उस व्यापार का फल क्या होगा उस संघात रूप होने से घ्राण इंद्रिय संघात अंत होने से सूंघना रूप व्यापार अपने लिए नहीं हो सकता किसी अन्य के लिए होगा और वो अन्य कौन होगा संघात से बहिर्भूत असंगत होगा और वो असंगत है चेतन ही बाकी तो सारा संसार संघात अंत ही हुआ ना संघात रूप हुआ समष्टि बेष्टि शरीर रूप है ना तो इसलिए आ, ये कहते हैं कि यदि प्राणी न अभिप्राणितम तो उसका वो अभिप्रा अभिघ्रणन रूप व्यापार जो है निरर्थक हो जाएगा यदि चक्षुषादृष्टम तो रूप रूपादि विषय को चक्षु इंद्रिय से ही ग्रहण किया जाएगी तो रूपादि विषयों का ग्रहण रूप व्यापार बिना चेतन के होगा तो निरर्थक हो जाएगा यदि स्रोत्रे नुतम श्रोत्रिय का श्रवण रूप व्यापार भी बिना चेतन के हो जाए चेतनार्थ नहीं होगा यदि तो व्यर्थ वह श्रवण रूप प्रवृत्ति मानी जाएगी त्वचा स्पृष्टम यदि त्वचा स्पृष्टम तो इंद्रिय का स्पर्शन रूप व्यापार हो जाए, बिना चेतन के ही चेतन के लिए नहीं ऐसा ही तो निरर्थक होगा फिर यदि मनसा ध्यातम मन से ही धे चिंतायाम धा तो चिंतन कर लिया जा मन चेतन निरपेक्ष अकेला ही ध्यान रूप यानी चिंतन रूप व्यापार करेगा तो उस व्यापार को निष्प्रयोजन माना जाएगा यदि अपानेन अपाने और अपान रूप जो प्राण है उससे अभ्यपानितम यानी अपानन क्रिया कर दी गई वो बिना चेतन की प्रेरणा के निरर्थक होगी और यदि शिष्टे न विश्रिष्टम और उपस्थ इंद्रिय से जो मूत्र विसर्जन रूप व्यापार होता है वह निरर्थक होगा चेतन नहीं होगा तो अथ तो इसलिए क्या हुआ तो कहते हैं इसलिए संघात अंत तो मैं हो नहीं सकता तो फिर मैं कौन हूं मेरी क्या भूमिका रहेगी यही यदि सबके सब स्वतंत्र सब रूप से व्यापार करेंगे तो मुझे तो कोई जानेगा ही नहीं इसलिए कहते हैं कि अथ को अहम तो यदि इन सब से व्यापार होगा तब तो अथ शब्द का अर्थ है तदा अहम को मैं कौन हूं मेरी क्या भूमिका रही संगात अंतपाती तो हो नहीं सकता और संगत का व्यापार निरर्थक होगा संगत का व्यापार निरर्थक न हो और संगात अंत भी मैं सिद्ध नहीं न हो सकूं इसके लिए विचार किया इति यानि इति सईक्षत ऐसा अनुय करिए ऐसा उस परमेश्वर ने तृतीय ईक्षण किया और फिर संघात के अंदर संघात से असंस्पृष्ट रह करके ही प्रवेश किया संघात के प्रेरक के रूप में ये आएगा आगे थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए स स स लोकपाल कृत्वा स्थितिं समाम स्वामी इव इक्षते तो तो यानी वो परमेश्वर एवं शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषकर भगवान कहते हैं कि लोक लोकपाल संघात संघात स्थिति अन्न कृत्वा लोक और लोकपाल पाल रूप जो संघात हैं लोक एवं लोकपाल रूप जो संघात इस संघात की स्थिति अन्न मितक है तो अन्न हेतुक इन लोकपालादि की सृष्टि को कृत्वाने विधाया बता करके अब क्या कर रहे हैं अब किस प्रकार बताई तो दृष्टांत तो बता रहे हैं कि पुर पौर तत्पाली स्थिति समान स्वामी तो जैसे पूरा यानी नगर राजधानी समझ लो तो किसी राष्ट्र की राजधानी और उस राजधानी में रहने वाले जो स्वामी हैं राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष वे क्या करते हैं तो पूर्व की सुरक्षा यानी पूर्व से उपलक्षित पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और पौर कहा जाता है पूर्व निवासियों को और तल तत्पाली स्थिति और राजा के द्वारा नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा नियुक्त जो नगराध्यक्ष आदि है पूर के पालयिता नगर सेवक ये सब नियम के अनुसार जो नियुक्त हैं उनकी स्थिति समान वो और वो जितने समय के लिए निश्चित हैं उतने समय वो कर सके व्यवस्थित सुरक्षा पूर की पूर्विवासियों की सुरक्षा व्यवस्थित कर सके इसके लिए नियुक्त करते हैं राष्ट्राध्यक्ष जैसे ऐसे ही क्या किया एवं अर्थ निकलेगा ऐसे ही लोक एवं लोकपाल संघात की अन्न निमित्तक स्थिति उस परमेश्वर ने की और फिर ईक्षण किया कथन नु यानी ईक्षत का विषय बताया जा रहा है कि कथन नु यानी केन जो दृष्टांत है यहां पर पूरा पौर तत्पाली स्थिति समान स्वामी युव यहां तक दृष्टांत वाक्य है ना युव का अर्थ है यथा भाष्य में इसका अर्थ करते हैं टीकाकार स एवं इस प्रतीक के बाद में इसे देखिए कि दर्श पौरानाम पौराण पूर्ववासिपाली राजनियुक्ताधिकारी स्थिति अन्न साम कृत्वा संघातस्थित ये इस वाक्य का इति अन्वय ऐसा अन्वय लगाना कि दृष्टांत में जैसे राजा अपने पूर पूर्णिमासी जन और तत्पाली अपने द्वारा नियुक्त पूर्व के पालयिता के रूप में जो है वे उन सब की स्थिति निमितम स्थिति समाम लिखा है ना तो इन सब की स्थिति का हेतु बन जाता है राजा निरीक्षण करता है कि ठीक से इन सब का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो समान का अर्थ कर दिया तत्ल्याम तो सम यानी समान उसी का भाष्य में अर्थ किया है एवं तो तत्तुल्याम अन्न निमित्ताम अन्नाधीना संघात स्थिति कृतवा तो उस दृष्टांत में जैसे स्थिति का हेतु राजा बन जाता है ऐसे ही अन्न निमित्त स्थिति लोक लोकपालों की ईश्वर ने अभी तक बताई एक व्यवस्था दे दी अब ये कहते हैं यहाँ पर कृत् ये शब्द उपलक्षण है टीकाकार कहते हैं कृत्ति ये शब्द उपलक्षण है किसका तो कहते हैं लोकादी, लोकादीन सृष्ट इ द्रष्टव्यम खाली अन्न निमित्त स्थिति मात्र ईश्वर ने नहीं की इन लोकादि की सृष्टि भी की तो लोकादि सृष्टि का उपलक्षण है कृत्वा ये पद अन्न निमित्तक स्थिति भी की और लोकादि की उत्पत्ति भी की पहले पहले उत्पत्ति फिर स्थिति कथन नु यानी केन प्रकार वितर्कयन कथम का अर्थ कर दिया केन न न नूका अर्थ करते हैं इति तर्क में निपात है कि इदम् मद रीते यानी मा अंतरे न तो पूर्व के स्वामी जो मैं हूँ पूर्व का स्वामी उस मेरे बिना यह जैसे पूर्व के स्वामी राष्ट्राध्यक्ष के बिना जैसे राष्ट्र की स्थिति नहीं हो पाती ऐसे मेरे बिना इनकी स्थिति कैसे हो पाएगी का मतलब नहीं हो पाएगी ऐसा ईक्षण किया परमेश्वर ने प्रथम ईक्षण का विषय ये रहा ये अभी भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पूर्व स्वामीनम यहां तक बताया है एक प्रकार से पदार्थ कथन स इक्षत कथन इदम् इदम मदरिते सियाद इति इस वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों को बताया है आगे है यद इदम् कार्यकरण संघात कार्यम इत्यादि से वाक्यार्थ बताया जा रहा है पदार्थ बता करके वाक्यर्थ बता रहे हैं इसलिए टीका में टीकाकार अवतरण लिखते हैं पदार्थान उक्तवा वाक्या आह ये दीति तो इस वाक्यार्थ की चर्चा हम लोग करते हैं कल